धीर बुद्धि वाले उसने परमाती घोर तपो के द्वारा पूरित कर दिया था और मतंग मुनि के पुत्र ने उसकी उपासना भली भांति से की थी मंत्रिणी के समीप में उपस्थित हो गई थी और उसने उससे वरदान का वरण करने के लिए कहा था वह भी समस्त मुनियों में परम श्रेष्ठ था और मातंग तपो की खान था उसने समीप में उपस्थित श्यामला देवी के आगे यही कहा था मातंग महा ने हे देवी मुझे आपकी केवल स्मृति ही से समस्त सिद्धियां अणिमा आदि हो जावे और अन्य भी सब विभूतियां भी हो जावे अम्ब तीनों भुवनों में मुझे कुछ भी प्राप्त करने के योग्य न रहे केवल आपके चरित्र की स्मृति से ही सभी ओर से मुझे सब कुछ की प्राप्ति का समय हो जावे और आपका मेरे समीप में उपस्थित हो जाना भी निष्फल न होवे इस रीति ऐसी मैं दूसरा वर मांगता हूँ उसको भी हे अम्बिके आप पूर्ण करिए पूर्व में मेरा हिमवान के साथ परिहास वाला सौहार्द था क्रीड़ा में मत उसने कुछ अवाच्य वचन कह डाले थे उसने कहा था कि मैं गौरी का गुरु हूँ ऐसी बहुत आत्म प्रशंसा की थी उसका वह वाक्य ऐसा था कि मेरे पास कुछ भी उत्तर नहीं था क्योंकि उसमें अधिक गुण था दोनों में गुणों की क्षमता मित्रों में हो तो ठीक है यदि किसी में भी अधिक गुण होते हैं तो एक के कारण से दूसरे में भी सप्रिया हो जाया करती है गौरी गुरुत्व की शलाघा के लिए प्राप्ति कामना वाले मैंने तप किया था सोहे मंत्रिणी नाथे अब आप मेरी पुत्री हो जावे क्योंकि मेरे नाम से आप विख्यात होंगी इसमें संशय नहीं है मातंग महामुनि के इस वचन को सुनकर ऐसा ही होगा यह कहकर वे तिरोहित हो गयी थी और मुनि बहुत प्रसन्न हुए थे उस समय में मातंग मुनि के स्वप्न के प्रसन्नता से करना से एक तापिज की मंजरी प्रदान की थी उस स्वप्न के प्रभाव से मातंग की सहधर्मिणी ने जिसका नाम सिद्धिमती था गर्भ में लघु श्यामा को धारण किया था उसी से जो समुत्पन्न हुई थी इसी कारण से मातंगी कही गई है वह लघु श्यामा भी कही गयी थी क्यूँकी उसकी मूल कंध थी मातंग की कन्याएं बड़ी सुंदर थी तथा करोड़ों थी लघुश्यामा, महाश्यामा वृद्ध संयुक्त मातंगी अंग शक्तित्व को प्राप्त हुई प्रिय प्रिया की सेवा किया करती हैं। एक कुंभ संभव यही मातंग कन्याओं की उत्पत्ति है लोहादी से निर्मित सप्त कक्षा शालाएं भी कह दी गई हैं। श्रीनगर त्रिपुरा सप्त कक्षा वर्णन श्री अगस्त्य जी ने कहा लोहादी सात शालाओं के रक्षक भी होंगे ही हे प्राग्ञ अब आप उनके नामों को भी बतला दीजिए जिससे मेरे मन में संशय का छेदन हो जावे श्री हरिग्री जी ने कहा हे कुंभ संभव अनेक प्रकार के वृक्षों के महान उद्यान में समस्त लोकों के भक्षण करने वाला जिसका श्याम शरीर है वह महाकाल विद्यमान रहता है वह श्याम वर्ण की कंचुकी के धारण करने वाला था और मत से उसके लाल नेत्र थे तथा ब्रह्मांड के प्याले में वह विश्व रसायन का पान किया करता है घन के समान श्याम वर्ण वाली की और जो काम से आद्र थी कटाक्ष पात कर रहा था कलनात्मक कल्प के अंत में वह सिंहासन पर विराजमान रहा करता है यह सदा ललिता देवी के ध्यान में संपन्न रहता है और ललिता देवी के पूजन करने में इसकी उत्सुकता रहती है जो भी ललिता देवी के भक्त है उनकी आयु की दीर्घता का विस्तार अधिक किया करता है काल मृत्यु जिनमें प्रधान हैं, ऐसे अनेक के द्वारा वह सेवित रहता है महाकाली और महाकाल ये दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा के प्रवर्तक हैं। ये प्रथम मार्ग में वास करने वाले संपूर्ण विश्व को कलित किया करते हैं उसी मतंग का यह काल चक्र को प्राप्त हुआ था यह चार आवरणों से उपेत था और मध्य में मनोहर बिंदु था एक त्रिकोण है फिर पंचकोण है फिर सोलह दलों वाला पंकज है फिर आठ आरों वाला काल पंकज है और महाकाल मध्यगामी रहता है त्रिकोण में महाकाल्या महासंध्या और महानिशा ये तीन महादेवियां जो महाकाल की शक्तियां हैं विद्यमान हैं। वहाँ पर ही पंच कोण के अग्र भाग से प्रत्युष पित्र प्रसु प्राहण प्राहण मध्याहन ये पांच काल की शक्तियाँ हैं हे मुने अब आप सुनिए इसके पश्चात सोलह दलों वाले कमल में जो शक्तियाँ स्थित रहा करती हैं, तमिस्त्रा दिनमिश्रा, ज्योत्सनी पक्षिणी प्रदोषा निशिथा प्रहरा पूर्णिमा राका अनुमति और अमावस्या हैं। सिनी वाली कुहू भद्रा और सोलवी उपरागा है ये सोलह मातृस्थ ओश शक्तियाँ कही गई हैं, कला काष्ठा निमेशा क्षणा लवा त्रुटि मुहूर्त तथा कुतपा होरा और शुक्ल पक्ष हैं। कृष्ण पक्ष आयन, विशुवा और त्रयोदशी संवत्सरा परिवत्सरा इवत्सरा ये सोल हैं पत्राबज वासिनी शक्तियाँ कही गई हैं। इध्वत्सरा इंदुवत्सरा तिथिवत्सरा तिथिवार नक्षत्र योग करण ये शक्तियाँ नागपत्राम्बू रूह में संस्थित रहती हैं। कली कल्प कलना काली ये चार भास्वात कालचक्र के द्वार पालकता को प्राप्त होती हैं। ये महाकाल देविया मत से प्रहसित मुखों वाली हैं। उनका चषक अर्थात प्याला मदिरा से परिपूर्ण रहा करता है और उसकी प्रभा अरुण होती है ये सब काल की स्त्रियाँ श्यामल आकार वाली है ये काल चक्र के आसन पर स्थित होती हुई श्री ललिता देवी के ध्यान पूजन जप और स्त्रोत्रों के पाठ में ही पारायण रहती है और महाकाल की सेवा किया करती हैं। हे कुंभ संभव कल्पक वटी का रक्षक वसंत ऋतु होता है जो महान तेज से युक्त ललिता देवी का परम प्रिय किंकर है यह वसंत ऋतु पुष्पों के आसन पर विराजमान और पुष्पों की माधवी के मत ऐसी अरुण वर्ण वाला है इसके आयुध भी कुसमो के ही हैं तथा पुष्प ही भूषणों वाला और पुष्पों के छत की भूषा वाला है मधुश्री और माधवश्री ये दो देवियाँ उसकी दीप्त हैं ये दोनों ही पुष्पों की बंदिरा से मत है और प्रसून शर की लालसा वाली हैं संतान वाटिका का पालक ग्रीष्म है जिसके लोचन बहुत तीक्ष्ण है यह भी श्री ललिता देवी का सेवक नित्य ही रहता है तथा उसकी आज्ञा का प्रवर्तक है शुक्र और शुची ये दो उसकी भारियाए हैं ये मुने वर्षा हरिचंदन वाटिका में स्थित रहा करती है वह वर्षा महान तेज से युक्त है और विद्युत के सदृश उसके पिंगल लोचन हैं। यह वज्रपात के समान अठास से शब्दायमान है तथा मेघ ही इसका वाहन होता है मेघों के कवच से यह ढका हुआ रहता है और मणियों के कारमुख वाला है यह भी ललिता देवी के अर्चन ध्यान और सोत्र पाठ में तत्पर रहा करता है यह विंध्य मंथन त्रिलोक्य के आहलाद का देने वाला है नक श्री नभस्य श्री स्वर स्वार, स्वर मालिनी उसकी शक्तियाँ हैं अम्बा दुला निर्ली अभ्रयती मेघ यंत्रिका वर्षयंती चिबुनिका और वारी धारा वर्षंती ये बारह जो महान नेत्रों वाली है इसकी शक्तियां हैं उस ऋतु की ईश्वर और ऊर्जा श्री दो प्राण नाभिकाएं हैं अपने उठाए हुए पुष्प मंडलों से उन दोनों के द्वारा जल का भली भांति हरण किया जाया करता था श्री कामेश्वर ही योषित का जो महासामरस्ती थी ये अभ्यर्चन करती हैं उन सबके साथ जो वर्षा ऋतु की शक्तियां हैं वे श्रम से उत्थित पुष्प मंडलों से सदा ही संपन्न है जो ललिता के भक्तों के देश है उन पर कृपा से संपदा के द्वारा भूषित किया करती है उनके शत्रुओं की वसुधा को अनावृष्टि से पीड़ित करता हुआ देवी का किंकर जल दागन वर्तमान रहता है मंदारों की वाटिका में सदा ही शरद ऋतु निवास किया करती है वह श्रीमान लोगों के चित्त को प्रसन्न करने वाला उस कक्षा की रक्षा करता है मंत्र ऋतु हिम से शीतल विग्रह वाला होता है यह सदा ही प्रसन्न मुख वाला है और ललिता देवी का बहुत ही प्रिय किंकर है अपने में समुत्पन्न कुमो के संभारों से यह परमेश्वरी की अर्चना किया करता है ज्वल नार्दन यह पारी की वाटिका की सर्वदा रक्षा किया करता है सहश्री और सहस्य श्री ये दो परम शुभ उसकी पत्निया हैं। उन अपनी उत्तम नारियों को साथ में लेकर यह विश्व पाविनी अम्बा ललिता का समर्चन किया करता है कदम्ब वन की वाटिका की शिशिरा कृति रक्षा करता था हे मुनि श्रेष्ठ हे कुंभ संभव यह शिशिर ऋतु है वे सभी जगह कक्षा उसी से शीतल भूतल वाली है उसमें निवास करने वाली शिशिराकृति श्यामा देवता है तप और तपस्या श्री ये दो उसकी उत्तम स्त्रियां हैं। उन दोनों के ही साथ वह विश्व पावि ललिता देवी का अर्चन करता है अगस्त्य जी ने कहा हे गंधर्व वदन श्री संपन्न अनेक वृक्षों के सप्तक से ध्यान का पालक महाकाल मयाश्रित है चतुर शारण चक्र आपने उसका कीर्तित किया है अन्यों का छह ऋतु ध्यान वाटिकाओं में पाला है यह भी सुना है और आपसे चक्र की देवियां नहीं सुनी है अतएव वसंत आदि चक्र के आवरण देवता आप क्रम से बताइए क्यूँकी आप तो महान सर्वज्ञ महापुरुष है श्री हरिग्रीव जी ने कहा हे मुनिश्रेष्ठ आप उन उन चक्रों में स्थित देवताओं को श्रवण कीजिए पहले हमने काल चक्र बता दिया है अब वासंत बताया जाता है त्रिकोण पंचकोण कोण नागक्ष सरो है सोलह आर है ऐसा सरोज है फिर चौबीस हैं, सात आवरणों से युक्त चतुरस्त्र जान लेना चाहिए उसके मध्य में बिंदु चक्र में स्थित महान दुति वाला वसंत ऋतु है उसके एक के साथ दो प्रियाएं संलग्न रहती हैं, जिनके नाम मधुश्री और माधवश्री हैं। दोनों के स्तनों को अपने एक एक हाथ से ग्रहण किए हुए है उन उरोजों को अपने दोनों हाथ से निपीडित करता है और सौरभ से समन्वित है वह सौरभ वाली मदिरा पुष्पों से संयुक्त है और उसका चपक भरा हुआ है और पीछित भी है इनका वहन कर रहा है विंध्या निशूदन इस रीति से सब ऋतुओं का ध्यान करे वर्षा ऋतु के ध्यान ये फिर दो शक्तियों आदि का ध्यान करें जो उसके अंक में ही स्थित हैं तथा अन्य शक्तियों का जो उसके समीप में स्थित हैं उसके अनंतर अब उस वासन चक्र में जो देवियां वर्तमान रहती हैं उनको भी मैं आपको अभी बतलाता हूँ आप उनका श्रवण कीजिए मधु पहली है और मधु द्वितीय है मधु तृतीय है और मधु शुक्ल है मधु शुक्ला पंचमी और मधु शुक्ल ष्टि का है मधु शुक्ला सप्तमी और फिर मधु शुक्ला अष्टमी है नवमी मधु शुक्ला है मधु शुक्ला एकादशी और द्वादशी मधु शुक्ल है मधु शुक्ल त्रयोदशी में तथा मधु शुक्ला चतुर्दशी है मधु शुक्ला पौर्णमासी और मधु कृष्णा प्रथमा है मधु कृष्णा द्वितीय और तृतीय मधु कृष्ण है चतुर्थी मधु कृष्णा और मधुकृष्णा पंचमी षष्टी मधुकृष्णा और सप्तमी मधुकृष्ण से है मधुकृष्णा अष्टमी मधुकृष्ण से नवमी है ये विंध्यान दसवीं मधु कृष्णा है मधु कृष्णा एकादशी है तथा द्वादशी मधुकृष्ण से है मधुकृष्ण त्रयोदशी से है और मधुकृष्ण चतुर्दशी है मधु अमा है ये तीस शक्तियाँ है इसी प्रकार से वाक्य के ऊपर में स्थित है शुक्ल प्रतिपदा आदि अन्य तीस शक्तियाँ हैं ये सब मिलाकर व संत शक्तियाँ साठ विख्यात हैं अपने अपने मंत्रों के द्वारा वह चक्र में व संत चक्र राज की सात आवरण भूमिया विधि से पूजन करने के योग्य हैं। साठ भूमियों में ये साठ देवता संस्थित है साधको के द्वारा विभाग करके उन, उन मंत्रों से पूजन करने के योग्य है उसी भांति से व चक्र तीनों अन्यों में है और शुक्र शुचियादी के भेद से देवता भिन्न हैं। शक्तियां संख्या में साठ हैं जो महोदया ग्रीष्म चक्र में हैं। इसी तरह से वर्षादिक चक्र में भेद से नभन भस्यज हैं। ये साठ साठ शक्तियां प्रतिष्ठित हैं। ग्रंथ के विस्तार से भय से उनकी संख्या करने से विराम लिया जा रहा है ये शक्तियाँ ललिता देवी के सौख्य के देने वाली है इनका आहरण करना चाहिए जो भी ललिता के पूजन ध्यान जप और स्तोत्र में पारायण है कल्पादी वाटिका के चक्र में मदालता ये संचरण किया करती हैं, अपने अपने पुष्पों के मधु से ये महेश्वरी का तर्पण किया करती हैं, सब मिलकर 360 होती हैं, इसी तरह से सात सालों में चक्र देवता पालिका हैं, आपने पूछा है तो आपके सामने नामों का कीर्तन कर दिया है अन्य शालाओं का उपादान पूरक है उनका विस्तार और शक्ति कहता हूँ आप अवधारण कीजिए